भगवान वेद की पवन गंगा तथा ब्रह्म सूत्र, सूत्र आत्मसूत्रों से बनते गुमते हमारे जीवन की माला के साथ सभी नाना शास पुराण निगम आदि सभी से घूमते भू, हुए हम इससे संगा में सदा की भांति प्रवेश पाते हैं गोविंद हरी हरी उपना पिछले रविवार हमने मेधा आजीर्वती सुनाशेप ऋषि की वेद कथा में इस ऋषा का पाठ किया था यहा पृथु ऊर्ध्वो भवती सूतवे उलोखल सुता नाम अवेद इंद्र जलगुलात्र ग्रावा जहां पत्थरों से पृथ्व पृथ्वी से मट्टी से बुद्ध बोध लेता हुआ जीवंत करता हुआ ऊर्धवो भगवती ऊपर उठाता है हमको सोतवे फिर जीवंत करता है कुएं सपोड़ता है जीवन के कोलाहल में लाता है सुता और जो यज्ञ की ज्वालाओं में निरंतर हमें मथता हुआ यज्ञ करता हुआ अवेद अर्थात अज्ञान से महान जीवन के जलगुला कोलाहल में लाता है यह ऋषि का जो हम नहीं पूर्व की रिशा में पड़े हमारा परिचय क्या है यह हमने बहुत बार जानना चाहा है आज हमारे पास परिचय पहचान भौतिकताओं से जुड़ी है इस मकान के मालिक हैं इनकी पत्नी है अथवा उनका पति है वगैरह वगैरह इस डिग्री को लिए हुए है इस नौकरी पर बैठा हुआ है लेकिन ये तो मेरी पहचान नहीं है ये सामयिक संदर्भ भर हो सकते हैं, क्योंकि कल मकान नहीं है तो ये पहचान नहीं और कल अगर, अगर ये शरीर नहीं है तो संबंधों की भी पहचान कहां है मैं कह जीवंत सचराचर क्या है मेरा इससे संबंध क्या है और मैं कौन हूं ये वेद की काल कल्पना है ये जीवन के गीत मुझे कहा लिए जा रहे है? कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा विशाल सागर है सु हमारा अनंत आकाश है आकाश में पृथ्वी की कल्पना करो यू तो धरती बहुत बड़ी है लेकिन आकाश के संदर्भ में ये बालू का एक कण भर भी तो नहीं है इतनी छोटी है जलगुलाह शब है इसकी बड़े गहरी गंभीर संदर्भ है इसमें एक बालू का कण भर है ये आकाश के संदर्भ में इतनी विशाल धरती भी मात्र भी स्थान नहीं रखती न ही त्वारी मानम इन बताह हमने प्रथम ऋषि में पढ़ा है कितनी छोटी है यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये सुदर्शन चक्र की तरह नाचते हैं उसके आरोप और ये सूर्य पूरा परिवार देवलोक की एक परिक्रमा करता है तो ये मनु का एक वर्ष होता है और इस प्रमाण से इकहत्तर परिक्रमा अर्थात इकहत्तर वर्ष एक मनु की आयु है जो हम पढ़ के आए यही मन है और ऐसे असंख्यों सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं और ऐसे असंख्यों देव सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं और ये चक्रवर्त नाचते हुए चक्र को ही हमने सुदर्शन चक्र कहा है क्षीर सागर के स्वामी महाविष्णु की उंगली में यह कोई कपोल कल्पित नहीं है संप्रदायों में जाकर यह कल्पित हो जाता है अब वो कहने लगे कि एक कल्प तैतालीस हजार बीस तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का नहीं होता पंद्रह हजार वर्ष का होता तो उनके घर की खेती है लेकिन हम तो प्रकृति और सचराचर के नियमन के साथ बने हैं हम धर्म हैं संप्रदाय नहीं हो सकते और जो संपूर्ण सुदर्शन चक्र को चलाता है वे सागर के महाविष्णु के स्वामी महाविष्णु हैं और वही आत्मा होकर हम में बैठे हैं धर्म की ये कोई कल्पना नहीं एक ऐसा सत्य है जो नित्य है अपरिवर्तनीय है कि किस सारी सुदर्शन चक्र में जहां रज के कण के बराबर धरती है मेरा अस्तित्व क्या है जहां धरती एक अणु मात्र है मेरा अस्तित्व क्या है क्योंकि मैं तो धरती का अणु मात्र भी नहीं हूं और धरती स्वयं अणु मात्र है उस सुदर्शन चक्र में लेकिन उसकी महानता देखो उसकी भव्यता देखो मुझ में समाया हुआ है भल के का राम मेरी हर सांस उधड़कन उसी से चलती है मेरी पहचान रही है वो हटा कोई पहचान नहीं है मेरी मात्र पहचान है वो और आज मैं उसे ही पहचानता नहीं हूं केवल लोग की पूजा भर कर लेता हूं कि कुछ और ये दे देना वरना मैं झूठ और कपट का पुजारी हूं मैं तथाकथित कथित बातों और संबंधों का पुजारी हूं मैं भौतिकताओं का पुजारी हूं उससे भी कुछ पूजवाना चाहता हूं कि दे दे मेरे को पूजना उसको मैं कहा जाता हूं और उसकी दया देखो कि सारे सुदर्शन चक्र की जैसे जिस प्यार से वो रक्षा करता है नीलाकाश में इन ग्रहों नक्षत्रों की जैसे पृथ्वियों की वो रक्षा करता है मुझ उस सूक्ष्म अणु को भी वो वही प्यार देता है और मैं उसे फिर फिर भूल जाता हूं त्र ग्रावा पृथुपुत्र जो पत्थरों को भी जगा देता है और आज के ऋषा में क्या कह रहे हैं आज के ऋचा भी ले लो फिर कथा में छूट जाती है कहा आज की ऋषा खुल यत्र जघनाधी स्वर्ण्याता शत कृता है अगर किसी ने बिंदी लगाई हो तो हटा लेगा ये द्वार जगनाधीशा कृता उलूखल सुता नाम अवेदींद्र जल बुला है ये आज की ऋषा है और वो पूर्व की ऋचा थी कि देखो जब जब आती है जीवन की साझ रात जला में दिए सजगमग और भोर से पहले चुप गहते मध्यम बातें धो देने लगी नई भोर में दिये का कोई स्थान न था मुझे कोई जानता न था क्योंकि तो रोशनी संसार को सूरज की मिल गई थी उस दीये को याद करता कौन खो गया था विस्मृत हो गया था जो ज्योतियां थी वो गगन चलती और मुझमें रह गए जो मधु कहटप मेरे असत्य अज्ञान असुर भाव उधरती समा गए थे यत्र ग्रावा पृथ्वीपोत्र मैं मधु और कहटप सा एक कथा है महा विष्णु ध्यान में बैठे हुए थे समाधि में योग निद्रा में तो ऐसे असावधानी के क्षणों में महाविष्णु के काम से के मैल से दो असुर प्रकट हो गए मधु और कैटक और इन्होंने ब्रह्मा जी का तप करके वर पाया कि इन्हें कभी कोई न मार सके ये किसी स्थान पे न मारे जाए केवल जहां से ये प्रकट हुए हैं जिसके कानों से उसकी जंगाओं में ही वो उनका वध कर सके और वे यहां तयी असुर भारी पीड़ाएं देने लगे सब कुछ सताने लगे मधुर और केठव ये काम के मेल है ये हम सभी रहते हैं हमारे में हम सब सभी सावधानी में वास करते हैं कान फुगवा अफवाहें किसी के कान फूकना और किसी से कान फूकवाना हाँ। आजकल तो आप गुरु मंत्र भी ऐसे ही लेते <laughs> हैं। हाँ? मधु कैटव ही गुरु मंत्र भी है आपके अरे जिसने जिए ना मंत्र उसने लिया क्या गुरु मंत्र वो तो सिर्फ मधु कैटब है आंख नहीं होती है कान को और हम कान से देखते हैं से नहीं कैटव है बकवास करना बड़बड़ाना दूसरों को अपराध देना दूसरों से पानी की इच्छा करना दूसरों को नोचना ये दोनों अशुभ मन, मनोवृत्तियां हैं मधु और कैटव है मधु में अमृत भी होता है और अमृत में आ हट जाए तो मृत विष भी होता है मधु विष को कहते हैं दूसरों की जिंदगी में जहर खोलना यही तो मधु कहता है और यही तो पाप बनकर हम तमाम उम्र हमारे जीवन में शराब और पाप की गठड़ियां बनते रहते हैं इसलिए जो ज्योति भर हूं वो गगन को है और पाप की गठड़ियां फिर पतन होकर दुर्गंध बन के बदबू बन के मेरी ही धरती समाती है यथ ग्रावा पृथ्वी और जब बहुत पीड़ा देने लगे मधु और कैटक तो क्योंकि कैटर है ना तो बड़बड़ाता भी है नहीं ये तुम विष्णु ने पूछा मरोगे कैसे कहा आपकी जंगाओं में कैटर जो ठहरे तो महाविष्णु ने उन दोनों को अपनी जंगाओं में कस के मार डाला तो ये कथा आज की ऋषा में उदाहरण में आई हुई है यत्र द्वार जहां उन दोनों के बीच में जंगलों में फंसाकर कर भीष बांध करके वर्णे हां उसने मार डाला भस्म कर दिया कृता और उन्हें कृतार्थ किया उनका कल्याण किया उन्हल सुता नाम ऐसी ही ज्वालाओं के बंधन में ऐसी ही ज्योतियों की जंगाओं में सुता नाम तुमने हमें भी यज्ञों के द्वारा अवैध अज्ञान से ज्ञान किए तथा जीवन के कोताह कोलाहल में तुमने फिर लौटाया है मुझे हे यज्ञ की ज्वाला मुझे आज विष्णु के सदृश इस मधुर कैटर को अपने जीवन में इसी प्रकार तप और साधना की अग्नियों में जढ़ते हुए ज्योतियों की ओर जाना है अपने आप को ज्योतियों को अर्पित करना है यह आज की रचा है और यह हमारे जीवन के संदर्भ है ये वेद के गीत है जीवन की धड़कने हैं सांसों की सुगंध है और हमारी पलकों में भी से आकाश के सपने हैं अपने होने की बात है मुझ से मेरी पहचान है काश हमें सत्य को जी पाए चलिए कहा है कि भजन वही है जो सांसों में बसे जो धड़कनों में बने जो मेरी तर्कों पर मैंने हरे स्वप्न को साकार करके दृश्यावली उत्पन्न करे और जो मेरे होठों की चाहत बन जाए तो मैंने भजन सचमुच गाए हैं क्योंकि भजन ही तो जी रहा हूं मैं और खाली गाने से कुछ होता नहीं है और यही आज की ऋषा में कहा कि सोचो विचार करो धरती नाचती हुई परिक्रमा कर रही है सारी ग्रह धुरी भ्रमण में स्वयं चक्र की तरह नाचते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य सारे के सारे अनंत देवों की परिक्रमाओं में कितने कितने सूर्य परिवार असंख्यों लगे हुए हैं और ये सारे देव परिवार ब्रह्मांड की परिक्रमाओं में हैं ये नाश्ता हुआ चक्र चक्रों में चक्र जो है यही तो सुदर्शन चक्र है और यही तो जीवन है तुम्हारा क्या तुम जानते हो कि प्रकाश की किरणें सीधी नहीं चक्राकार चलती है क्योंकि चक्र ही जीवन है चक्र ही गति है चक्र से ही गंतव्य की प्राप्ति है कोई किरण सीधी नहीं जाती है हम कहते हैं कि लेजर बीम सीधे चलते हैं लेकिन अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें तो सीधी बीम में भी चक्र यथावत चलते हैं भले किरण सीधी क्योंकि बहुत दूर से आने वाले प्रकाश के चक्र उसी में समाते चले जाते हैं और इस प्रकार उनसे निकलने वाली जो कॉस्मिक रेस है, हैं, हमें बिल्कुल सीधी दिखाई पड़ती है बट लेकिन उनके बीच में भी वही स्पिन मूवमेंट रहता है जैसे थ्री की राइफल से निकली बुलेट में बुलेट भले सीधी जाती है लेकिन स्पिन करती हो जाती है इसीलिए धरती स्पिन करती है और परिक्रमा करती है और ये परिक्रमाओं के खेल ही तो जीवन की बात है बहुत बहुत बार चटक धूप में भी वो सोने आंगन फिर फिर कल्पनाओं में उभर आती हैं, जहां न रोशनी है न चेहक है लगता है कभी वो हमारा अतीत था जाने का ये वर्तमान अतीत हो जाए बाकी रोशनी खो दे और बस हल्का धुआं से रह जाए धरती अनंत है आकाश का ओर छोड़ नहीं यानी किस सांझ को किस धरती पर किसके आंगन में हमें कोई उतर जाए कौन सी पहचान है जो वो वहां यहां की ले जाएगा ये यह यहां की रह पाएगी वेद की ऋषि और उनकी ये काल जय उनके विध की ऋचाए हमारे जीवन के अमृत हैं और हम केवल आसक्तियों के गंदे खेल खेलते हैं और जब जब जीवन शेष हो जाता है हमारा ही अश्वत्व हमारी ही मैल धरती में आ समाती है दुर्गंध बन के क्रूरता बन के मट्टी में मट्टी हो जाती है तो फिर वो उन पत्थरों से उस दुर्गंध को मधु मधुर और कैटव को जलाता है दुर्गंध को अपावन को ये महाविष्णु आत्मा ही तो है जो नथता है अपनी जनधाओं में रख करके अपनी ज्योति में उनका संहार करके उन दुर्गंध का को करता है वो दुर्गंध सुगंध बनती है पतन पावन होता है सड़ी हुई मट्टी सड़ी हुई खाद एक बार फिर में जीवन धूटते है। हम लौटाते हैं हम लौटने लगते हैं और फिर वो इनकुल यज्ञों के द्वारा गर्भ में शिशु का रूप देता है और जीवन के कोलाहल में ठेरों कल्पनाओं में असंख्यों सपनों में सांसों और धड़कनों में एक माँ के गोद से गर्माहट में ऊर्जा में उतार देता है फिर जीवन कर देता है और हम हैं कि हम उसी के नहीं हो पाते हैं भजन भी गाते हैं तो कुछ पैसे मांगते हैं जैसे घर के द्वार पर वो जो नाचने वाले आते हैं लड़का लड़की होने पे। नाच गा के पैसे मांगते हैं हम मंदिर में भी यही करते हैं आकर इनके लिए नहीं आते अपनी नाच का नेग मांगने आते हैं मेरा ये काम कर देना और फिर मानते हैं कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं ये रिचाइ है मेरे आंख को खोलती हुई मुझे मेरा सत्य दिखाती और इसी को पूर्व के ब्रह्मसूत्र में भी हमने पढ़ा था क्या कहा था आनंदमय अभ्यासात् जीवन को उस आत्मा के आनंद में जो दे रहा है उसी में उसी की ज्योतियों में उसी के सत्य में रोशनी में जी उनका अभ्यास करो न कि इसमें उसमें ईर्ष्या में द्वेष में लोभ में मोह में, में और आसक्तियों में हम जिया करें तो आनंदमय अभ्यासा कि हमें परमानंदित होकर उस अमर आत्मा में ही जीना है जुड़ना है न झूठ कपट में न मेरे तेरे में न लोभ मुह और आसक्ति में हमारे अभ्यास तो उस मनोहारी रूप में ही होने चाहिए और आज कह रहा है सूत दे रहा है कह रहा है विकार शब्दाने की चेन्न प्राचुर्यात कि व्यापक रूप से प्रचुर भाव से लोग इसे विकार मानते हैं विकृति मानते हैं लेकिन यह सत्य नहीं है कहते नहीं है स्वामी जी चिंता नहीं करेगा तो घर गृहस्थी कैसे करेगा अगर आत्मा की मस्ती में चला गया तो इसका होगा क्या कहते हैं ना आप ही कहते हैं तो कहा विकार शब्दाने विकार शब्द शब्दात इति चे च न प्राचुर्यात वो जो प्रचुर भाव वो तुम सुनते हो कि चिंता करनी चाहिए विषयों में आसक्तियों में फंसना चाहिए और तथाकथित जो बात कर रहे हैं वो शब्द असत्य है यदि जीवन एक होता तो तू मान लेता क्यों सत्य है हम जी लेते हैं लेकिन जो सामने दिख रहा है कि मैं अनंत का यात्री हूं उससे पहले भी था और आगे भी यकीनन हूंगा तो आत्मा के सुख से बड़ा कोई सुख धरा पर नहीं हो सकता है ये शब्द विकृति नहीं एक निहित सत्य है ये विकार नहीं है जो विकार मानते हैं वे भूल करते हैं जीवन जगत अगर नाट्यशाला का नाटक भरना होता तो मेरे आंगन में खेलता शिशु का हर कोष मैंने स्वयं बनाया होता मुझे कोई कोश बनाना नहीं आया तो मैं केवल एक नाटक अभिनत ही तो कर रहा था बना तो वो रहा मां को दूध बनाना जानती कि आने से दूध कैसे बनता है वो नहीं जानते है। कोई है जो उसके तन में बनाता है सत्य तो वो है और वो आत्मा है और मुझे उसी के आनंद में डूब के जीना है और संसार की विकृतियों में इन तथाकथित स्लोगन में मेरे को नहीं जाना है मुझे इनमें नहीं भटकना है मुझे ऐसे विकारों से दूर रहना है मुझे इनका सर्वथा परित्याग करना है और ये ब्रह्म सूत्र है आत्मसूत्र है इन्हीं सूत्रों की माला मेरे गले में होनी है और मैंने उस माला को फेरना है भूलना नहीं है यदि ये जीवन सत्य यही सब कुछ होता तो कपाल क्रिया करके जीव कुचिता पर लोग अलग क्यों करते और वो मरता क्यों फिर वो जन्मता क्यों जो आंखों के होते हुए देख नहीं सकते जो कानों से सुन के भी सुन नहीं पाते मधु कैटअप की मैल छाई है तो ठीक से समझ नहीं पाते और जिनके पास बुद्धि और विवेक नहीं है वही इस प्रकार के असत्य और अनर्गल बात किया करते हैं और अपने और अपनों को भरमाया करते हैं जिस सूत्र में कहा विकार शब्दा नहीं थी जी न बहुत बहुत लोग बहुत बहुत बार चारों तरफ सुनाएंगे तुम्हें भटका हुआ विकृत बताएंगे तुम्हारी सोच को तुमका भान कभी मत लेना आत्मा का संग कभी ना छोड़ना क्योंकि हर जन्म उसी के द्वारा संभव है वही लाया है वही पालता है वही आगे भी लाएगा और वही हमने कहा कि यहा पृथ्वीपुत्र ऋषि भी कह रहा है किसी मां से कहो ना कि एक मुर्दे को लौटा के दिखा दे कोई भाप ला दे पत्थरों में मट्टी में भी जो उसका मैल है जो उसका तन जो मैल बन चुका है भस्मी जो सड़ गई है उसकी उस दुर्गंध को अपावन उस विष को भी वही लाता है जैसे मधु और कैटर का उद्धार करता है मेरे जीवन के हर क्षण वही तो उस अपावन को पावन बनाकर मेरे जीवन का हर क्षण पालता है तू भी अपने जीवन के मधु कैट को उसी प्रकार मारता चल आत्मा के साथ ऐसे ही जुड़ा रहे जैसे ये तेरी दोनों जगह ये दो होती हुई भी एक रहती है ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैर पूरब की तरफ बढ़ता जाए और दूसरा पश्चिम की तरफ जैसे ये संग संग चलते हैं तू आत्मा की संग संग चल एक क्षण भी उसे भूलना मत ये ब्रह्मचारी बालक छोटा सा बच्चा ऑटो सजेशन से यह ब्रह्म सूत्र अपने को प्रेरित कर रहा है आज हम अपने प्रेरित को क्या प्रेरित करते हैं अरे उसका इतना माल मिल जाता उसका ये कर लाते उसको ये ठोक देते है ना अपनों के लिए अपनों से भी ग्रोह कर लेते भाई के लिए पति से पति के लिए भाई से बस जिंदगी इसी में बीत जाती और हम बड़े भारी पुजारी का एक स्वांग भी भर लेते ना कहा विकार शब्दान चुड़िया सबने इन नाटकों में ही रह जाना है नाटकों को नाटकों में छोड़ता हुआ अपने गति गंतव्य का ध्यान कर जैसे दोनों जंगाए एक साथ एक दिशा में बढ़ती हैं ऐसे ही जीव और आत्मा दो होते हुए भी इकट्ठे जिये यही विधान है क्या आनंद महोती है वेद जीते हैं धरती हो या आकाश ये हमारी सांसें ही धड़कने हैं ये काल जी काल का हमारी कल्पनाएं इन्हें को सरल और सरस बनाने के लिए गुरुकुल में हम लीला कथाओं को लेते हैं लीला शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए मनु की कथा में हमने जाना कि मनु काल है और कल्प कहते हैं तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष को नहीं हाँ, तो कल को किसी कल्प देवता की पूजा में बैठ जाओ कौन जाने है? है? ये मुझको मेरे ही क्षण पढ़ाते ये कालजय वेद और ऋषि मुझको मेरी कथा सुनाते हैं धर्म मुझको मुझसे जुड़ना सिखाता है संप्रदाय सांप्रदायिकता में जीने के भाव देता है दोनों एक नहीं हो सकते संप्रदाय धर्म नहीं हो सकते सांप्रदायिक सोच एक व्यवस्था पर वो भी नाटकीय व्यवस्था पर हो सकती है धर्म करा भी नहीं हो सकती मुझको धारण करने वाले को धारण करना है धार्यति इति धर्म जो धारण किए हैं मुझको अब मुझे धारण करना उसको एक हो जाना है जब दो पैर दो अलग दिशाओं में नहीं जा सकते वो आत्मा और जीव अलग अलग कैसे हो सकते हैं इनकी गति तो नर नारायण की जोड़ी है दो विपरीत दिशाएं कैसे हो सकती है आनंदमय अभ्यासात उसी को लीला कथाओं के द्वारा गुरुकुल शिक्षा में हमने ग्रहण किया जब हम लीला कथाओं में आपको भगवान राम की कथा सुनाए तो आप ये मत समझना कि ऐसा हुआ ही नहीं था कि तो खाली लीला है ना जब जगत एक नाट्यशाला है ध्यान से सुनो मेरी बात को जब जगत एक नाट्यशाला है हम सब केवल पात्रता जी रहे हैं यदि परमेश्वर भी हमें जीवन का सत्य पढ़ाने आएंगे तो क्या वो नाटक नहीं करेंगे बोलो सब मंच ही नाटक का है जगत नाटक का मंच है तो यहां परमेश्वर भी तो लीला ही करने आएंगे ना क्या इतनी सी बात हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर लीला है तो फिर सच नहीं है क्या कहना चाहते हैं आप अरे जो जगत का सत्य है जो प्राकृतिक अवस्था के परिवर्तित होते सत्य है वे सब लीलात्मक है और जो आत्मा से जुड़ा अपरिवर्तनीय सत्य है वो रीत है यह हम सब वेद में पढ़ते चले आए तो त्रेता युग की कहानी है जो कि तेरह लाख बीस हजार वर्ष का युग होता है उसे हम त्रेता युग कहते हैं आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का द्वापर है जो बीत चुका है ये कृष्ण का समय है और अब हम कलयुग में हैं अब हम कलयुग में हैं और ये चारों युग सतयुग के साथ मिलकर के जब चारों युग जुड़ते हैं तो बनता है तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष इसे हम एक कल्प कहते हैं अब इसको एक वृक्ष के समान जब मानेंगे तो हम इसका नाम बोलेंगे कल्प वृक्ष इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कहीं किसी पेड़ का नाम ढूंढने पहुंच जाओ ये किसी पेड़ के साथ जाके चिपक जाओ और यही पौराणिकों ने और तथा कथित सांप्रदायिक गुरुओं ने कर डाला जिससे वेद का अमृत भी हमें संदेहा इस पद लगने लगा तो तरीका योगीन भगवान राम का एक अमर इतिहास है उस घटना को हमने भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल शिक्षा को सरल और सुलभ बनाने के लिए व्यास तथा अन्य सभी ऋषियों ने मिलकर जब उस शिक्षा का संकलन किया तो पुनः वेदों को प्रकट किया गया ये सारे वेद उस काल के जो आदि वेद थे वो तो हो गए थे और उसके साथ ही क्योंकि जो हम जितना हम संकलित ऋषियों ने मिल किया समाधियों में उभारा वो ये वेद बने एक ही वेद के तीन भाग किए गए वेदात्र किया गया जिसे वेदाभ्यास ने संकलित किया तो उनके नाम पढ़े ऋगवेद ऋत ऋग और ऋग आत्मा होता है ये आत्मवेद है जो जैसे ब्रह्म फिर यजन का कर्मकांड का आया यजुर्वेद ये जीवन के कर्मकांड से जुड़ा भी है और तब भी है कि ईश्वर में निमित होकर कैसे जिया जाए ये यजन वेद है और उसका तीसरा खंड पाठ हुआ उसी एक का उसका हमने नाम रखा सामवेद कि सम्यक भाव से उसके माधुर्य से आनंदमय अभ्यासात उसी के रूप रस में बसे हुए उसकी स्वर लहरी में गूंजते हुए इस जीवन को तप और साधना में कैसे एक माधुरी के साथ दिया जाए ये सामवेद है अथर्वन ऋषि ने जो संकलन किया अथर्वन ऋषि से वो अथर्वेद कह रहा है इस प्रकार ये चौथा वेद बना और इनको पढ़ाने के लिए एक दुर्लभ ज्ञान है एक भयंकर जाति विनाश हो चुका है हम अपनी कथा में उसके बाद ये सारा भूखंड नाव की तरह तैरता हुआ नए द्वीपों के संकलन में एशिया महाद्वीप से आकर टकराया जो भारतीय उपमहाद्वीप है और जो आज एक नाव की तरह तैर रहा है संपूर्ण भारतवर्ष लंका समेत जीवन विध्वंस हो चुका था वेद की इस गहराई को पाना उस काल के मनुष्य के लिए संभव नहीं था हुआ कि अतीत की उन अमर कथाओं को भी गुरुकुल शिक्षा में लीलात्मक रूप में उतार कर बच्चों को उनका स्वरूप पढ़ाया जाए और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सारी डिग्रिया बटोर करके बोरे बोरे भर सारे विश्व के लोग क्या एक बार भी अपने भीतर झांक के अपने से पूछ पाए कि तुम मट्टी से मनुष्य कैसे बना कौन है जो तुझे लाया धर्म के नाम पर केवल सांप्रदायिकता उड़ते तथा कथित सभ्य समाज भी तो है आपके सामने डरे डरे से भयभीत लोग मौत का खौफ तुमने कौन है जिसे छूता नहीं है जबकि मौत एक छोटा सा परिवर्तन ही तो है अरे आज यहां है कल कहीं और वो अर्धवरान है पूर्ण विरा तो नहीं है लेकिन आज सारा विश्व डरा हुआ है अमेरिका का राष्ट्रपति भी डरा हुआ है। सारी सभ्यता के इतने बड़े इतने अंतरालों को पार करने के बाद सभ्य होने के बाद क्या सारा विश्व वेद की एक ऋचा तक पहुंच पाया मैं पूछता हूं आपसे आप अपने को भी अलग मत करो अपने से भी पूछ लो सारे भाषिकार वेदों का भाषिकार कर गए करते रहे क्या एक ऋचा भी स्पष्ट कर पाए तो आप मुझे बताओ उस महाविनाश के उपरांत मैं गुरुपुर में ऐसे अमृत ग्रंथ बच्चों तक कैसे उतारता यदि मैं लीला कथाओं को इतिहास को लीलात्मक कथाओं में नहीं उतारता तो मैं विद्या को छात्र तक कैसे लाता सारे विश्व में फिर कोई नहीं ला पाया आज तक नहीं ला पाया है आपकी यूनिवर्सिटीज भी नहीं ला पाई तो मैं कैसे उन छोटे बच्चों को उनके भोले बचपन को उनके जीवन का अमृत पढ़ा पाता मेरे सामने समस्या और यही वासुदेव के आदेश पर गुरुकुल शिक्षा ने महान इतिहास को अपनी कथाओं में उतारना शुरू कर दिया कि कथाओं के माध्यम से हर छात्र को उसके जीवन का सत्य पिलाकर उसके जीवन को अमृतमय बनाया जा सके जिससे कहीं वो भूल न जाए कि वो कौन है कहां से आया है आज आप एक जीवन को ही जीवन समझते हैं सारे पोथे और डिग्रियों के बाद मैं पूछता हूं आपसे कि यही सब कुछ है अगर यही सब कुछ है तो फिर आप मरते क्यों हैं? और फिर अगर आप मरते हैं तो फिर जन्मते क्यों हैं? कौन गाता है आपको कौन है जो सड़ी हुई मट्टी को उस दुर्गंध को सुंदर पावुन फलों में लौटाता है? कौन है वो वो कौन है जो जीव की जूठन को बन के शबरी का राम निरंतर रत्न में बदलता है कौन है वो और मैं इस सत्य को छात्र को इतने गंभीर वीरों को कैसे पढ़ाऊं जिसे आज भी आपकी सारी पीएच डीलिट सब डिलीट हो जाती हैं एक ऋचा के आगे मैं कैसे पढ़ाता और यहीं से मेरी कथा भगवान राम की त्रेता युगीन आरंभ होती है हम उसी कथा के माध्यम से ही अवेद को आगे बढ़ाएंगे कैसे पढ़ाते थे और कैसे बालक पढ़ते थे भगवान राम के माता पिता का नाम तो जानते हैं आप बता सकते हैं दशरथ और कौशल्या जिसने दस इंद्रियों को रख लिया बैलगाड़ी में बैल को नाक से रस्सी बांधते हैं ना तो उसको रखना कहते हैं जिसने दसों इंद्रियों को अपनी अपनी मुठ्ठी में ले लिया दू कंट्रोल ऑल द सेंसेस एंड डिजायर्स अंडर हिज ओन थंब तो थो दस इंद्रियों को रथ करने वाला मन क्या बनेगा दश रथ मैं बच्चों को एक अद्भुत दिव्य त्रेता युगीन राम की सत्य घटना को पृष्ठभूमि में रखकर अब हर छात्र को रामलय बनाने के लिए उस इतिहास के उस महाव दिव्य विभूति दिव्वु। की सदृश धरती का भगवान बनाना चाहता हूं मैं उसे भजना नहीं बनाना चाहता हूं यह धर्म है हम ईश्वर भजाते नहीं आपने हर व्यक्ति को उनके जैसा अमृतमय स्वभाव देकर बनाना चाहते हैं ना कि खाली भाव की तरह भजन गवाना चाहते हैं यह भेद है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं संप्रदायों में जाकर कि दशरथ बने का मन तेरा जो रथ लेगा तो दस इंद्रियां आपने और जो न रथ पाया अपनी इंद्रियों को वो क्या भक्ति करेगा वो क्या पूजा करेगा वो स्वांग तो भर सकता है नाटक तो कर सकता है लेकिन वो कौन सा विषय है वो कौन सा मधुर और कैटब है जिससे कि वो बच सकता है मन यदि तूने नहीं बांधा है तो मन ने भी तुझे बांध लिया है और बंध गया है मन जिसका जो खुद अपने मन के हाथ में बंधा है वो सत्संग भी क्या करेगा वो सत्संग भी क्या करेगा क्योंकि मन की रस्सी ढीली नहीं होगी तो वो सत्संग जिएगा कैसे तो अब मैं बालक को भगवान श्री राम की कथा बताता हूं वो सुनाता हूं कि जब धरती पर पाप अनाचार और अत्याचार बढ़ गया जो सदा बढ़ता, चारों ओर पाप का बोलबाला होने लगा दस इंद्रियों दस मुंह बनने लगे और हर कोई दसानंद रावण से जीने लगा आज जीते नहीं हूं क्या क्योंकि मैं तो इंद्रियों की भूख के लिए जी रहा हूं इस रिजाओ के लिए कहां जी रहा हूं मैं इस सत्य के लिए से कहां जुड़ पाया हूं मैं तो जब धरती पर पाप का भार बढ़ने लगता है तो धरती माता सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में जिसमें वो एक द्वीप की तरह तैर रही है वो महाविष्णु के चरणों में अपनी वंदना करती है उसे कहीं जाना नहीं होता है क्योंकि वो तो है एक सागर में ना विष्णु के पास ही है। तो है मां प्रार्थना करती है तो भगवान कहते हैं कि सबके मन के पाप दशानंद होने के लिए फिर सिंह ने सत्य की राह दिखाने के लिए गुरुकुल का अमृत बनाने के लिए मैं लीला अवतार धारण करूंगा रावण का अंत होगा सत्य की जय होगी और फिर से सत्य और अमृत की राह लोग चलेंगे उसके लिए मैं शीघ्र प्रकट होऊंगा एक बात पूछता हूं आपसे अगर एक रावण को मारना होता ध्यान से सुनो बात पे, तो क्या महाविष्णु को आने की जरूरत थी बोलो वो इच्छा करते उसका मन ही बदल जाता तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कोई व्यक्ति था तो नारायण इच्छा करते वो पैदा ही नहीं होता नारायण इच्छा करते तो उनकी इच्छा मात्र से वो मर जाते फिर उनको इतनी लंबी लीला करने की क्या जरूरत थी कि ये बेचारे बस भजन गाने वालों को हाँ ये गाते गाते थक जाते क्यों थक जाते तुम मुझे बताओ भगवान ने लीला अवतार धारण क्यों किया जिनकी भ्रगुति के हिलने से ही ग्रह प्रकट और प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं जन्मते भी हैं, मिट भी जाते हैं ऐसे महाविष्णु को नर रूप में अवतरित होने की क्या जरूरत थी और ये तो घटघटवासी हैं। यदि किसी एक व्यक्ति को ही मारना था तो आत्माओं के स्वयं तो बैठे हैं वहां वो सांस ना दे वो जियेगा कैसे तो फिर मुझे बताओ भगवान ने लीला अवतार धारण क्यों किया क्योंकि राम हर दे में बैठा है राम हर दे में आत्मा होकर विराजमान है और जीवन एक राम लीला है हम सबको अपने अपने रावण मारने नाटक नहीं करने भजन नहीं करने पूरी ईमानदारी से छात्र की तरह हमें स्वयं को पढ़ना है जगत एक नाटिशाला है और हम सब पात्रता जीते हैं जैसे मंच पर लड़के आते हैं अभिनय करते हैं तो कोई घर की बोली नहीं बोलता जो डायलॉग नाटक में होते हैं जिस पात्र के होते हैं वो वही बोलता है। ऐसा भी नहीं होता कि रावण के डायलॉग राम बोलने लगे और राम के राम ये भी नहीं हो सकता हैं जिसके होते हैं वही बोलता और वे सब जानते हैं कि अभिनय के बाद सबको घर जाना है क्योंकि मंच को कोई अपना घर नहीं बना सकता हमको भी जानना चाहिए कि मंच मेरा घर नहीं हो सकता मुझे भी इस नाट्यशाला से जाना होगा और जैसे सारे क्रीड़ मुकुट कमेटी वाले रखवा लेते हैं मुझे ये हड्डियां मांस भी चिता की राख में छोड़ के जाना होगा कपड़ा भी नहीं ले जा सकता तुम तो मकान ले जाऊंगा नाटक के संवाद ले जाऊंगा नाटक के रिश्ते ले जाऊंगा क्या ले जाऊंगा मैं राम है राम, राम की कथा कृष्ण की कहानी और असंख्यों लीला कथाएं जो भी हम करके आए हैं सूरज और संज्ञा की कहानी मनी और शत्रुपा की कथा ये सारी कथाएं उस छात्र को उस तक पहुंचाने के लिए हैं क्योंकि दुनिया में तुम कहीं पहुंच सकते हो लेकिन तुम तुम तक पहुंच पाओ ये राह बड़ी कठिन है बड़ी दुर्लभ है ये मेरा मुझ तक पहुंच पाना और ये कथाएं छात्र को उस तक पहुंचाएंगे तो दस इंद्रियों को रखने वाला दशरथ दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला दशानंद रावण अजर अमर अविनाशी घट घटवासी आत्मा श्री राम आत्मा के आगे परम लगाया तो क्या बना परम धन आत्मा तो मैंने भी दो नाम अलग नहीं किए हैं परम धन ईश्वर ईश्वर आत्मा को कहते हैं परम धन ईश्वर परमेश्वर मैंने कोई दो अलग नाम नहीं दिए हैं खाली एक विशेषण बढ़ाता हूं आत्मा ही तो परमात्मा का लीला अवतार है हर शरीर में और ये लीला अवतार योग की कथा अपने स्थान पर है लेकिन अब हर छात्र में राम है और हर छात्र में राम है, रामायण में छात्रों को यूँ इस प्रकार पढ़ाता हूं। और गुरुकुल शरीर यहा पृथ्वीपोधन जो अभी ऋचा में पढ़ गया ये शरीर जो मट्टी से अन्न और अन्न से गर्भ में रूप है यही तो भूमि सुता है धेती की बेटी है ये शरीर मेरा और जीव मेरा आभास मेरा आत्मा श्री राम है जीव रूप हम सब जान जानक हैं। हर छात्र छोटा से छोटा पढ़ लेता है आज आप पढ़ पाओगे क्या और कहती हूं कि तुम बड़े सभ्य हो गए हो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो डिग्रियां भी बहुत सी हो गई हैं दस इंद्रियों को दस मुंह बना करके मेरा घर मेरी सोने की लंका बनाने की मनोवृत्ति जिसमें मन की इंद्रियां दस मुंह बन जाती हैं मन दशानंद रावण बन जाता है और सबको बटोर करके एक अपना घर एक चौतल्ला कोठी एक लंका बनाना चाहता है ये रावण है हम रहते भजो राम है और हर सांस जीते रावण ही रावण लेकिन वो छात्र ऐसा नहीं पढ़ते वो हम जैसी अज्ञानी नहीं है वो जानते हैं कि हर सांस धड़कन जिस आत्मा से मिल रही वो न मकान दे सकता ना दुकान ना नाता ना रिश्ता तो वो आत्मा के नाम पर कोई झूठ पाप और कपट नहीं करते हैं वो सदा सत्यनिष्ठ रहते हैं की जीवन अमृत में होते हैं क्योंकि जो पीड़ा देना नहीं चाहता उसे भी कोई पीड़ा देना नहीं चाहता आज हम हर रिश्ता कोई नाता रिश्ता हम जीते नहीं है। लादते हैं झेलते हैं कोई बाबूल नहीं है संबंधों में है क्या मैं पूछता हूं सास बहू को छोड़ो मां बेटे में भी है क्या भाई भाई में है जुड़ के रहोगे एक साथ एक चूल्हा करोगे हम झूठ कपट और दंभ जीते हैं मधु कईटक जीते हैं राम ही तो नहीं जी पाते हैं और यहीं से मेरी कथा का आरंभ है कहानी है पहले एक संक्षेप में सुना दे और फिर विस्तार से सारे प्रसंगों में गुजरते हुए पूरी रामायण में चलेंगे कि जब जब मेरा मन दशानंद मेरी बुद्धि जानकी का हरण कर लेता है जीवन उस अशोक वाटिका की असह पीड़ा बन जाता है और आज हम सबका है बात बताओ सोने का हिरण किसने मांगा था तो ऊं तमाम न मानता रहा स्वर्ण मृत आत्मा राम से दस इंद्रियों को रथ दशरथ नहीं बन पाया जीवन का सत्य मैंने पढ़ना नहीं चाहा दस इंद्रियों को दसबू बनाए दसानंद रावण बना मैं मेरों को नोचता खसोटता तथा कथित नाटक स्वांग भरता मैं जीता रहा और फिर मांगने लगा आत्मा श्री राम से सोने के हिरण तो आत्मा श्री राम चले गए पकड़ने सोने का हिरण वो जीवन के सोक्षण जो हमने यूं ही बर्बाद कर दिए वो मृग से दौड़ गए वो कहा है उम्र के वो दिन वो बरस जो तुझी आया लौटा के दिखाना एक तो आत्मा चला गया उन स्वर्ण मृग के पीछे उसे पकड़ने और बाद में क्या हुआ मन दशानन बना थी भाद से मुझे शमशान ले चला होते जो आत्मा श्री राम तो कोई ले जाता मुझे शमशान सपने इसलिए कल तेरे से भी यही बात गुजरनी है अरे क्यों नशे में अंधा हुआ बैठा है पहचान अपने वक्त को कि जब जब ये मन दशानन भ्रमित कर लेता है इस बुद्धि जानकी को भटका देता है मृग तृष्णाओं में अतृप्तियों और इच्छाओं में फंसा देता है आत्मा श्री राम भी जानकी के बुद्धि के गाय कहने पर सोने का हिरण ढूंढने चल देते हैं मंद शानंद बना थी रस्सी से मुझे शमशान घाट ले जाता है मरते ही पांव होते दक्षिण दिशा में और लंका किस दिशा में है बेटा लिए जाएगा गई शांति लक्ष्मण रेखा पार हो गई और तुमने तो भजन लिए और सोचा कि राम कथा सुन ली एक अंश भी पढ़ पाए तुम राम कथा का बिना अर्थ रस्सी से लिए जा रहा मन और सब साथ में गा, गाते हुए जा रहे हैं राम नाम सत्य है हरि का नाम सत्य है और सत्य बोलो वत्य है आ, वो तो बोलिए नहीं है माना है खाली है। और ले है मन दशान बनन अर्थी शमशान घाट में और फिर अशोर रावण की लंका में चिता की लकड़ियों पर थू थू कर जली यह अर्थी राम ही तो नहीं है अब तो जलना है इस धरती की बेटी को जानकी को आत्मा शरीर है आत्मा होता है शरीर में तो क्या ये जलती है? और आज कौन सा दंड जिए जाते के राम से हटके जीना है राम से दूर रहना है रावण ही बन के जीना है पूछो अपने आप से अब फिर जब जल जाता है शरीर उसी भस्मे को हम नदी के जल में प्रवाहित करते हैं वही राख जो फिर पानी के साथ जंगलों में भटकती है अशोक वाटिकाओं में भटकती मेरे ही तन की मट्टी ये भूमि सतवा सुधा ये के ये किसकी कहानी है यह किसकी नाम लीला है हम सबकी हम सबकी और देखो कि मधु और कैटव मुझे आज भी तो ये लीला मेरी देखने नहीं दे रहे इतनी अंधता है कितने अंधे होकर हम जिए जाते हैं कैसी विचित्र बात है और जब जंगलों की आओ अशोक वाटिकाओं में डोली भटकी ये मेरे तन की मट्टी तो हर पीड़ में प्रकट हो गए अवधेश मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये तो घटघटवासी है ये तो अजर अमर अविनाशी है भस्मी को आत्मा ने यज्ञों के द्वारा पेड़ों के गर्भ में पुनः पानुन फलों और वनस्पतियों में यज्ञ की अग्नियों के द्वारा अग्नि परीक्षाओं के द्वारा लौटाया एक ही मट्टी एक ही पानी नाना फल नाना रस नाना सुगंध में बदलते चले गए और उन्ही अन्न को वनस्पतियों को भोजन के रूप में जब एक दं, दंपति ने भोजन स्वरूप ग्रहण किया खाया उसको तो गर्भ के क्षीर सागर में उसी अन्न से रक्त कणों में बदल प्रकट हुई फिर दे भूम सुता जानकी। की जब बालक की थी गर्भ के क्षीर सागर का परित्याग कर माया में प्रवेश की अर्थात धरती पर आई नाल कटी धनुष भंग हुआ और आत्मा श्री राम ने फिर इस शरीर प्रकृति जानकी का वरण किया ये किसकी कहानी है ये किसका गीत है हम सब का